मॉर्निंग संडे की प्यारी सी सुबह में थोड़े गाने और थोड़ी बातें सजाकर कर देसी जायका के लाइव एपिसोड में आपका स्वागत है नींद कैसी आई आपको कोई सपना देखा क्या <laughs> आप सोच रहे होंगे कि अचानक से ये कैसा सवाल बताती हूँ बताती हूँ पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए एंड थिंक यू हैड एनी ड्रीम लास्ट नाइट वट वॉज इट क्योंकि आज बातें सपनों की ख्वाबों की यू आर लिस्निंग डब्ल्यू आर एफ एन एल पी पास रेडियो फ्री नेशनल एट वन ओ थ्री पॉइंट सेवन एंड एफ एम एरिया and you can listen to this program online at radiofreenational.org anywhere around the world or agar aap kabhi live program miss karte hain ya kabhi fursat ke palon mein yun hi dobara sunne ka dil kare then you can find the archive to our desi zayka facebook page karyakram ka naam hai desi zayka aur aaj aapke sath main hu pooja desi zayka ke sabhi sunne walon ko pooja ka pyar bhara namaskar pehle कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक एवरग्रीन सॉन्ग के साथ और फिर बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं एक खाब तो ये सिलसिले हुए दूर तक निगाह में है कुल किले हुए देखा एक खाब तो ये सिलसिले हुए दूर तक निगाह में है कुल सुन लो हमेशा अच्छा लगता है नाइनटीन एटी वन की मूवी सिलसिला किशोर कुमार एंड लता की आवाज अमिताभ एंड रेखा पर्दे पर सो मच टू टॉक अबाउट दिस सॉन्ग एंड मूवी लेकिन आज बातों का रुख किसी और तरफ एज टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट ख्वाब सपने एंड ड्रीम्स दिस सॉन्ग आई थिंक द राइट नोट सेंग देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए मीनिंग आई सॉ अ ड्रीम एंड दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड राइट right? यू तो ये सॉन्ग मूवी में थोड़े रोमांटिक कॉन्टेक्स्ट में है बट आई हीयर इट डिफरेंटली टुडे आई डू बिलीव दैट एवरीथिंग ऑल आर एक्शंस आर प्लानिंग्स स्टार्ट विद एटलीस्ट सम काइंड ऑफ इनिशियल थॉट आप मानते हैं इस बात को एंड दिस थॉट व्हिच इज पैक्ड विद लाइक अ फ्यूचर विजन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम देखा जाए तो एक सपना ही तो होता है होता है कि नहीं सोचिए सोचिए इस बारे में इन द मीन टाइम लेट मी प्ले आर नेक्स्ट सॉन्ग फॉर यू कौन है जो सपनों में आया कौन है जो दिल में समाया तो झुक गया आसमा भी इश्क मेरा रंग लाया कौन है जो सपनों में आया कौन है जो दिल में समाया गया आसम भी इष्ट मेरा रंग लाया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 कौन है जो सपनों में आया कौन है जो दिल में समाया लो तो झुक गया आसमां भी इश्क मेरा रंग लाया मौत आती नहीं है जिसम को मौत आती है लेकिन रूह को मौत आती नहीं है इष्ट रोशन है रोशन रहेगा रोशनी इसकी जाती नहीं है रोशनी इसकी जाती नहीं है कौन है जो सपनों में आया कौन है जो दिल में समाया? भी, मेरा रंग लाया, ओ प्रिया, ओ प्रिया। <hans> कोई है क्या जो आपके सपनों में भी आ रहा है <laughs> कौन है जो सपनों में आया इट्स फ्रॉम मूवी झुक गया आसमान आवाज मोहम्मद रफी की और पर्दे पर Rajendra Kapoor singing this, Rajendra Kumar singing this song for this Priya. Yani ki sairab bano. Once again, song is in romantic context, and the most of the songs we will play today will be in romantic context. But today, our romance is in the context of dreams and dreams. इंडिया um, के लेट प्रसिडेंट ए पी जे अब्दुल कलाम के शब्दों में उन्होंने uh, सपने को बहुत अच्छे से डिफ़ाइन किया ही सिर ड्रीम इज़ नॉट द थिंग यू सी इन स्लीप बट इज़ दैट थिंग दैट डजन लेट यू स्लीप मीनिंग सपने वो नहीं होते जो हमें नींद में आते हैं सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते क्या आप इस बात से इतफाक रखते हैं? क्या आपके हैं कुछ ऐसे सपने जो आपको सोने नहीं देते सपने जो आपने अपनी जिंदगी के लिए अपने करियर के लिए अपने परिवार के लिए देखें अगर हाँ देन प्ले क्लोज अटेंशन टू सच स्ट्रीम्स सीड इज़ ऑलरेडी देयर ऑल यू हैव टू डू इज मूव फॉरवर्ड या तुम एक हकीकत देर से इतनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ रोमांटिक मूड में पर्दे पर यह कह रहे हैं देवानंद आवाज किशोर कुमार और फिल्म का नाम तीन देविया असल जिंदगी में अगर हमें सपने की हकीकत को परखना हो जानना हो तो कोशिश खुद ही करनी पड़ती है वो पास आकर नहीं बताता कि वो ख्वाब है या हकीकत आज देसी जायका में जब बातें हो रही हैं सपनों की तो लेट मी शेयर वन थे पिछले दिनों फेसबुक पर आ, मेरी एक फ्रेंड है उन्होंने अपन एक पोस्ट डाली स्टेटस डाला कि उनका बेटा जो अभी अभी स्टैनफोर्ड से ग्रेजुएट होकर निकला है ही वाज हाई स्कूल में उसको नेशनल मैरिट स्कॉलरशिप मिली थी एंड उसके बाद उसने स्टैनफोर्ड से चार साल ग्रेजुएशन कंप्लीट की और अब जब वो बाईस साल का यंग नौजवान वो अपने आगे के नॉर्मल क्या होता है कि अब आगे की क्या अच्छी जॉब मिल सकती है क्या सैलरी हो सकती है ये सब नॉर्म्स होते हैं पर उनको एक तरफ रख कर शायद उसका कोई सपना रहा होगा ही इज़ गोइंग टू सर्व इन पीस कॉर्प फॉर टू ईयर्स ही इज गोइंग टू घट अमाला एवरीथिंग इज़ ऑल सेट एंड वेन आई हर्ड दिस स्टोरी रेड दैट स्टेटस आई वॉज अमेज बिकॉज आई डोंट नो कि आप पीस कॉर्प के बारे में कितना जानते हैं बट It is a big thing. It is um, kind of volunteership. It's of high regard. He was going. He is going for two years to Guatemala. Uh, I am just uh, saluting to his. वो ना वो जज्बा होता है, empathy होती है. And what he said when I was talking to him, he said that he wants to feel how they live, how they feel, how what's the pain about, and and then he will be more better. person to help others and serve better and give back to this world i just love it so kahin na kahin uska ye sapna hi to raha hoga hai na aur usne norm se hatkar apne sapno ko paas ja ke tatola dekha woh haqeeqat hai ki nahi and then make it he is making it like comes through the life so ye to baat hui um uske sapne ki पर आपने भी अक्सर अपने बड़ों को कहते सुना होगा कि सोते वक्त कुछ अच्छा पढ़ना या सोचना चाहिए आपने सोचा कभी कि ऐसा वो लोग क्यों कहते हैं वही साइंस कहती है कि सोने से पहले जो ख्याल मन में चल रहे होते हैं हमारे सोने के बाद भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन्हीं में उलझा रहता है और कई बार उन्हीं बातों की झलकियाँ हमें आँखें बंद करके आने वाले सपनों में आती हैं कभी आपके साथ हुआ है कि आप किसी को या किसी बात को बहुत याद कर रहे हों और किसी के बारे में सोचते सोचते सोए हों और चाहे अनचाहे सपनों को जरिया बनाया हो उस इंसान उस वक्त उस याद से मिलने का मेरे साथ होता है सच बताइए हुआ है कभी आपके साथ सपने में मिलती है ओ कुड़ी मेरी सपने में मिलती है सपने में मिलती है, ओ कुड़ी मेरी सपने में, है। <zapa impressions> है, में मिलती है सारा दिन झुगटे में बंद सी, ओए, ओए, ओए, ओए। सारा दिन झुंघटे में बंद पंद सी, अखियों में खुलती है है भून के उतारी है थोड़ी है घरारी है भून के उतारी है कभी कभी मिलती है कुड़ी हाँ, मेरी ओ कुड़ी मेरी मिलती है 1988 मूवी एट मूवी पर मनोज बाजपेई विद शिफाली छाया और उर्मिला मातोडकर एंड जे चक्रवर्ती आवाज़ आयशा भोसले और सुरेश वाडकर की याद अगर आपको होगी गाना तो इसमें मनोज बाजपेई ने बड़ा टपोरी टाइप डांस किया है शिफाली छाया के साथ एंड आई थिंक उर्मिला एंड द को एक्टर वाज अटेंडिंग अ मैरिज एंड ड्रीमिंग इन ड्रीमिंग दैट दे आर एज अमेन ब्राइट सो सपनों में मिलती है वो कुड़ी मुझे सपनों में मिलती है एज वी टॉक दैट वी थिंक वट एवर वी थिंिंक मोस्टली दैट स्टोर टू आर सब कॉन्शियस माइंड मानेंगे आप इस बात को and whatever um, we creates and whatever store in our subconscious mind it creates our close eye dreams. क्लोज आई ड्रीम्स पर क्या आप जानते हैं that our subconscious mind not only create the dreams nahi sirf itna kaam nahi hai it has the power to turn our dreams into reality soch mein pad gaye chaliye we'll talk about it more after this song raat kali एक खाब में आई और गले का हार हुई। रात खली एक खाब में आई और गले काहार हुई सुबह को जब हम नींद से जागे आंख आ कली एक खाब में आई और गले का हार हुई चाहे कहो इसे मेरी मोहब्बत चाहे हसी में उड़ा तो ये क्या हुआ मुझे मुझको खबर नहीं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 ने में क्यों झनकार हुई रात कली एक खाब में आई और कले कार हुई Let's <laughs> go. सवेरा जब से ये मुकड़ा दिल में खिलाई रात कली एक और गले का हार हुई सुबह को जब हम नींद से जागे आँख तुम्ही से चार हुई है ना अगर किसी चीज़ को इतना सोचिए कि बस वो सच ही हो जाए <laughs> फिल्म का नाम बुढ़ा मिल गया आवाज़ किशोर कुमार और पर्दे पर नवीन निश्चल विद सोनिया साहनी आई um, इस फिल्म का नाम था बुढ़ा मिल गया एंड मैं जब तक मैंने मूवी नहीं देखी थी ना बहुत दिन तक मैं सोचती रही नवीन निश्चल इज़ नॉट बुढ़ा इन दैट मूवी वाई देट कॉल दे कॉल बुढ़ा मिल गया देन आई वॉच दैट मूवी देर वॉज ओम प्रकाश इन दैट मूवी एंड दैट्स द स्टोरी वो अराउंड हेम and that's why the name was buddha mil gaya so is gaane se pehle hum baat kar rahe the about the power of our subconscious mind the power our subconscious mind possess not just create the dreams but having the power to make them true some of you must have heard it maybe in different motivational speeches or read in different books that whatever we think सब कॉन्शियसली आई मीन वेन वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट अच्छा या बुरा सो फर्स्ट ऑफ ऑल बी वेरी केयरफुल कि हम क्या सोचते हैं क्योंकि वेन एवर वी थिंक समथिंग सब कॉन्शियसली वी कमांड द यूनिवर्स इन दैट डायरेक्शन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि बस सोच लिया सपना देख लिया यूनिवर्स को कमांड हो गया और काम हो गया नहीं नहीं एफर्ट्स तो करने ही पड़ेंगे मेहनत But thinking the right and positive thoughts set the things moving in right direction for sure. Something to think about. Tell you, sojye till I play my next song. Sune. मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू आई रुक मस तानी सब आएगीय सिंध गानी कब आएगी तू तू चलिया तु, चलिया <vig> <demonstrations> मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू आई रुक मस्तानी कब आएगी तू जीति जाए सिंध गानी आएगी तू जब आएगी तू तू चलिया तुँ चलिया <laughs> सपनों की बातें करते हुए हम कहीं और ही चले गए थे तो इसलिए आई थाट कि आपको वापस वो फिल्मों वाले रोमांटिक टाइप सपनों में जरा ले चलते हैं दैट वॉज द सुपर हिट सॉन्ग फ्रॉम मूवी आराधना आवाज़ किशोर दा और पर्दे पर राजेश खन्ना सिंगिंग द सॉन्ग फॉर ब्यूटिफुल शर्मिला टैगोर अगर आपको याद हो ये सॉन्ग का वीडियो इसमें वो शिमला की टॉय ट्रेन जा रही है एंड शमिला टैगोर खिड़की पे बैठी हैं लुकिंग सो वेरी फ्रेडी एंड ट्रेन के साथ साथ जीप और खुली जीप में जा रहे हैं राजेश खन्ना सिंगिंग दिस रोमांटिक सॉन्ग फॉर हर सो the whole thing about it from sapna to location the song the lyric everything is so romantic about this song <laughs> you are listening radio free nashville a community based radio which runs on support of listeners like you you can donate donate to our radio station directly through website or jaise ki hum sab lots of online purchases karte hain amazon.com bahut sare logon ke paas bhi Keep on doing purchasing from there. अगर आप इस्माइल डॉट अमेजन डॉट काम पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको प्रॉम्स दिखेंगे यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट प्रॉम्प Select, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ सेलेक्ट रेडियो फ्री नैश वेल एज योर चैरडी आपका एक छोटा सा जेस्टर इट विल हेल्प आर रेडियो स्टेशन एंड वी विल बी रियली ग्रेटफुल फॉर योर जेनरस सपोर्ट टू आस सो दैट्स हा दैट वन वे विदाउट डूइंग एनी थिंग आई मीन Without going any out of the way, you can still help our radio station and support this community cause. आप सुन रहे हैं देसी जाय का थोड़े गाने थोड़ी बातें पूजा के साथ सपनों के एपिसोड में dream girl का जिक्र न हो ये भला कैसे मुमकिन है तो चले dream girl के पास किसी शायर की गजल ढींग झील का कवल किसी शायर की ग़ज़ल झील का कवल ढींग कही तो मिलेगी कभी तो मिलेगी आज नहीं तो कल शायर की गसल ड्रीमगर इसी झील का कवल ड्रीम गो मिलेगी कभी तो मिलेगी आज नहीं तो कल ड्रीमगर ड्रीमगर इसी शायर की गजल ट्रीमगर के सपने हमें रो आते रहे दिल लुभाते रहे ये बता दो बता दो ये बता दो सपने हमें रोज आते रहे ल पे हम जुल्लू जाते रहे झालू जा जाते रहे ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं हमें रोज आते रहे ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं अगर भाई सपनों से से ऐसे पूछेंगे ना तो वो तो बताने से रहे। तो वो बताने रहे सपनों के पास हमें जाकर पूछना पड़ता है कि भाई क्या आप सच है हकीकत है वही है जो हम करना चाहते हैं कि नहीं तो मैंने बिल्कुल गाने का ना वो कर दिया रोमांटिक से हटाकर टोटली लॉजिकल दुनिया में लाके छोड़ दिया माफी चाहती हूँ इस बात के लिए फिल्म का नाम था गीत पर्दे पर थे राजेंद्र कुमार विदमाला सिन्हा आवाज़ मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर जी की और उससे पहले द स्वीटेस्ट रोमांटिक सॉन्ग द ड्रीम गर्ल सॉन्ग वॉज़ फ्रॉम मूवी ड्रीम गर्ल आवाज़ एक बार फिर किशोर दा की पर्दे पर और राजेश खन्ना के साथ इस बार उनके सपनों की रानी थी हेमा मालिनी तो ऐसे कि आज देसी जायका में जब बात हो रही है सपनों की तो कभी ऐसा ज़रूर हुआ होगा आपके साथ कि वो आंख बंद करके नींद में आने वाला सपना इतना क्लियर इतना विविड इतना रियल लगा होगा कि आंख खुलने के कुछ सेकंड बाद भी आप कंफ्यूज रहे होंगे अगर बुरा सपना हुआ होगा तो आ, आ, वो हमारे चिंताओं की पोटली हो सकती है जो बुरे सपने के रूप में हमें दिखी हो और आंख खुलने पर आपने इतमान की सांस ली होगी कि चलो सिर्फ नींद में आने वाला एक सपना था पर अगर कभी अच्छा वाला सपना होता है और बीच में नींद टूट जाती है तो कैसे वी ट्राई कि फिर से आंख बंद कर लें और वही प्यारा वाला सपना आ जाए इन गुड ड्रीम्स वी कांड एंजॉय दैट यू नो दैट ब्लर लाइन बिटवीन द रियलिटी एंड आर इमेजिनेशन नेक्स्ट सॉन्ग सेंग समिंग अलॉन्ग द लाइन ध्यान से सुनिएगा बड़ा ही मज़ेदार सॉन्ग है ये सुनिए ऑन अ सेकेंड इट विल टेक अ मिनट बट इट विल कम बैक ओके सो इस सॉन्ग में ना एक कहानी जैसी चलती है इस सॉन्ग में देर इज अ गर्ल who talks about okay i think it'll okay. <laughs> get ऐसी लगी ये गाने वाली कहानी <laughs> फिल्म का नाम गोलमाल आवाज लता मंगेशकर की और पर्दे पर बिंद्या गोस्वामी सिंगिंग दिस सॉन्ग फॉर अमोल पालेकर अगर आपको ओ, हिंदी लाइट हिंदी कॉमेडी पसंद है ना दिस इज वन ऑफ द क्लासिक यू मस्ट वॉच दिस मूवी गोलमाल मेरे एक करीबी दोस्त हैं जब मैं उनको कई साल पहले मिली थी तब से वो एक बात हमेशा कहते हैं वो कहते थे कि पूजा सपने बड़े देखने में कोई कभी डरना नहीं चाहिए कुछ हिचकना नहीं चाहिए कब पूरे होंगे कैसे पूरे होंगे वो समय के साथ पता चलेगा ज़्यादा दिमाग मत लगाओ बट इफ़ योर हार्ट इज़ टलिंग यू टू थिंक बेग देन जस्ट हैव फेथ एंड ड्रीम बेग पुट द पॉजिटिव सी टूवर्ड्स द यूनिवर्स ये जो पॉजिटिविटी होती है ना ये बड़ी इन्फेक्शियस होती है जिस तरह से निगेटिविटी सो so, पॉजिटिविटी भी बड़ी इन्फेक्शियस होती है तो हमने उनके कई एट द टाइम अनअचिवेबल से लगने वाले कोरे सपनों को अपनी आंखों के सामने सच होते देखा है वो बड़ा फेमस आमिर खान वाला डायलॉग है ना किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो कायनात पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की कोशिश करती है समथिंग लाइक दैट वेल ट्राई करने में क्या जाता है आई एक्सपीरियंस इट वेरी क्लोजली माई टू कि अगर आपका कोई सपना है जो बार बार आपको कही न कहीं ना कहीं टकरा रहा है जहन में आ रहा है तो उसको आने दीजिए मत ज़्यादा लॉजिक लगाइए कि ये तो हो नहीं सकता ये ऐसा है बड़े सपने देखिए अपने को ये छूट दीजिए कि बड़े सपने देखें और वंस यू डू दैट थिंग्स स्टार्ट मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन तो ऐसे सपने लगने वाली बातें अगर मतलब इसको ट्राई करने में क्या जाता है कोई साइड इफेक्ट तो मुझे दिखता नहीं और हो सकता है कि आज सपना दिखने वाली बातें कल को सच ही हो जाए बिल्कुल इस गाने की तरह के सपने सच हुए अपने के सपने सचुए तो जैसे कि हम लोग पहले बात कर रहे थे कि सपने सच होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ सारा मसाला राइट देन एंड देयर हो जब आप सपना देख रहे हैं सपना देखने में बड़ा सोचने में कोई बुराई नहीं वंस यू सेट योर थाट्स थिंग्स स्टार्ट फॉलोइंग इन प्लेस ये गाना था किशोर दा और लता दीदी की आवाज़ में आईडी का संगीत पर्दे पर अमिताभ विद्रा की और फिल्म थी 1981 की बरसात की एक रात सपने जैसे कि हमने पहले बात की वो सपने जो हम खुली आंखों से देखते हैं अपने यू you नो know, परिवार के लिए अपनी जिंदगी के लिए अगर दो साथ चलने वालों के सपने फ्यूचर गोल्स एक ही डायरेक्शन में साथ साथ बढ़े, तो इट्स अनदर पॉजिटिव राइट जैसे कि अगर um, आपके पार्टनर के सपने प्लानिंग्स आपके भविष्य को लेकर जो भी हैं एक सी हैं देन दे हैव द डबल पॉजिटिव पावर टू मूव फॉरवर्ड Same with the dreams of your kids. अगर हम अपने बच्चों के सपनों को समझ कर उसमें अपनी blessings और उनके साथ उनके vision के साथ align कर लें then they move forward to their goals with double the positive power. ऐसा मेरा मानना है I have experienced it in my life very very closely. नहीं जानती how much you believe in it, पर बात सोचने की है करके देखिए मेरे, मेरे सप में अब एक रंग है तो जहा मिले अब मेरे मेरे सुख अब तेरे तेरे गए दो मेरा और सूरज मेरे तेरे दुख अब मेरे मेरे सुख अब तेरे तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं। फिल्म का नाम था गाइड रफ़ी की आवाज़ पर्दे पर देव साहब विद वहीदा रहमान हर बार जो सोचा हो वो ही ऐसा हो वो ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं इस गाइड uh, मूवी में ये बात को बहुत अच्छे से बताया दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट मूवी आई आई थिंक कि मैंने इसका जिक्र पहले भी आपसे किया होगा दिस इज़ अनदर क्लासिक इट्स अ मस्ट वॉच मूवी सो so, हम बात कर रहे थे कि कई बार जैसा हम सोचते हैं आई नो आई वॉज़ टेलिंग कि आप अपना बड़े सपने देखिए कोई नेगेटिव um, थॉट मत लाइए कि होगा कि नहीं होगा बट इतना सब करने के बाद भी कई बार होता है कि कुछ सपने ऐसे होते हैं जो सारी कोशिशों के बाद भी पूरे नहीं हो पाते हैं सपने टूटते हैं तो दुख होता है वी फाइंड इट हार्ड टू फेस द अनडिज़ायरेबल आउटकम्स Can you imagine the pain? Have you ever felt the disappointment? Mm -hmm. का नाम था ज्वेल थीफ आवाज़ लता मंगेशकर की पर्दे पर एक बार फिर देवानंद विथ वैजंती माला पर कोई सपना अगर टूट जाए छूट जाए हमसे नहीं पूरा हो पाए तो हार के बैठ नहीं जाना चाहिए उसको उसके दुख से आगे मतलब ऐसा नहीं सोच लेना चाहिए कि हाय अब ये नहीं हुआ तो अब मैं कुछ आगे सोचता ही नहीं हूँ आगे करता ही नहीं वो कहते हैं ना हार के बाद ही जीत है move on to next dream that's all the whole thing is ek sapna toot jaye life khatam nahi hui you can move on to next dream and next thought and next project to kaisa raha aaj ka safar sapno wala where we talk about um, not hesitating in dreaming big dreaming something different putting a positive seed sending a positive vibration and let the universe work along with us to make it happen बातें कुछ मेरे दिल के इतनी करीब थीं आज कि आज किसी स्क्रिप्ट की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी आई वट आई सेड एंड शेयर्ड दैट वाज ऑल फ्रॉम स्ट्रेट फ्रॉम माय हार्ट उम्मीद करती हूँ कि आपके दिल तक भी पहुँची होगी ये सपनों वाली राह तो अब पूजा को इजाजत आखिरी सॉन्ग आपके लिए प्ले करती हूँ और एक बार फिर अगर आप ये प्रोग्राम मिस करते हैं तो यू कैन फाइंड इज़ द आर्काइव ऑन आर फेसबुक पेज मेरे साथ रहने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आई होप यू इंजॉय द सॉन्ग अब पूजा संगत टिल वी मीट द नेक्स्ट टाइम बाय एक सपना है कि देखो तुझे सपनों में तुम माने ना माने है तू ही मेरे अपनों में धड़ कन सा